माँ की बातें स्वामी अरूपानंद माँ नहीं कोई फिरकर भी नहीं देखता यह जो मैं इतना पुकारती हूँ कुछ नहीं होता बीमारी के समय मेरा सारा शरीर फूल गया था नाक कान से पानी बहता था उमेश माँ के भाई ने कहा दीदी यहाँ सिंह वाहनी है क्या वहाँ धरना दोगी वही मुझे राज़ी करके पकड़ कर ले गया पूर्णिमा की रात मेरे लिए अमावस्या थी आंखों से दीखता नहीं था लगातार पानी बहने से आँखें अंधी हो चली थी जाकर माँ के मंदिर में पड़ी रही फिर मुझे दस्त की शिकायत हो गई रात में तीन चार बार हाथ से टटोल टटोल कर शौच को गई मेरी भिक्षा माँ का घर वहीं पास में था वह बीच बीच में गला खखारती रहती थी ताकि मुझे डर ना लगे वहीं पड़ी रही कुछ देर बाद वे सिंह वाहिनी की एक लड़की के रूप में जिसकी उम्र राधू के बराबर बारह तेरह साल होगी मेरी माँ के पास जाकर कहती है जाओ जाकर उसे ले आओ वह इतनी बीमार है उसे क्या इस तरह छोड़ देना उचित है अभी ले आओ उसे यह दवाई देना उसी से ठीक हो जाएगी और इधर उन्होंने मुझसे कहा लौकी के फूल को नमक के साथ रगड़कर, उसका रस बुन बुन करके आँख में देना उससे ठीक हो जाओगी उसके बाद मां ने जो दवाई पाई उसे लिया तथा लौकी के फूल का रस बुंद बूंद करके आंखों में दिया देते ही जैसे जाल खिंच आता है वैसे ही आंख का सब मैल बाहर निकल आया उसी दिन से आंखें अच्छी हो गई तथा शरीर का फूलापन भी कम हो गया शरीर अच्छा छरहा छरहरा हो गया मैं निरोग हो गई जो पूछता उससे कहती माँ की दवाई से ठीक हुई इसके साथ ही माँ के महात्मा का प्रचार हो गया मुझे दवाई मिली और संसार धन्य हो गया पहले माँ को कोई इतना जानता नहीं था मेरे चाचा ने एक बार माँ के समक्ष धरना दिया था उन पर उन्होंने इतने काले चीटे छोड़ दिए कि वे वहाँ पर ठहर नहीं पाए माँ ने मेरी माँ को स्वप्न में कहा मैं सो रही थी ऐसे समय में उसने धरना क्यों दिया वह ब्राह्मण होकर क्या यह सब नहीं जानता जाओ जाओ उसे बुला ले आओ माँ ने कहा तुमने इतनी बात कही तो जरा दवाई के बारे में भी बता देती मेरी माँ को एक बार दर्शन हुआ था गांव में एक बार काली पूजा के समय नव मुखर्जी ने वैमनस्य के कारण पूजा के लिए हम लोगों का चावल नहीं लिया माँ ने पूजा के लिए चावल आदि की तैयारी कर रखी थी पर उसने हमारे यहाँ का चावल नहीं लिया माँ सारी रात केवल यह कह रोती रही काली के लिए चावल का प्रबंध किया और मेरा चावल नहीं लिया मेरा यह चावल अब कौन खाएगा यह काली का चावल तो दूसरा कोई खा नहीं सकता बाद में रात में देखती है कि जगत जिनका रंग लाल था दरवाजे के पास पैरों पर पैर देकर बैठी है तब केवल एक ही कमरा था वर्जा का कमरा वे ठाकुर आने से उसी कमरे में रुकते जगत ने हाथ से थपथपाते हुए मां को जगाया और उठा कर कहा तुम रोती क्यों हो काली का चावल मैं खाऊंगी तुम इतना सोच क्यों करती हो मां ने कहा तुम कौन हो जगत ने कहा मैं जगदम्बा हूं जगत के रूप में तुम्हारी पूजा ग्रहण करूंगी दूसरे दिन मां ने मुझसे पूछा अरे शारदा लाल रंग वाली पैरों पर पैर देकर बैठी वह कौन सी देवी है मैं जगत की पूजा करूँगी मैं जगद्धात्री पूजा करूंगी। उनकी अब वही एक रट हो गई विश्वास लोगों के पास से करीब तेरह मन धान लिया गया उस समय ऐसी वर्षा हुई कि एक दिन भी बंद नहीं हुई माँ ने कहा माँ तुम्हारी पूजा कैसे होगी अभी तक तो धान ही नहीं सूखा जा पाई बाद में माँ जगतधात्री ने ऐसी धूप कर दी कि चारों ओर वर्षा हो रही थी और माँ की चटाई पर धूप लकड़ी जलाकर मूर्ति को सेक देकर सुखाया गया और उसे रंग किया गया प्रसन्न उनको ठाकुर को दक्षिणेश्वर में सूचना देने गया उन्होंने सुनकर कहा माँ आएंगी माँ आएंगी अच्छा बहुत अच्छा पर तुम लोगों की अवस्था तो बहुत खराब थी रे प्रसन्न ने कहा आपको जाना होगा मैं आपको लेने आया हूँ उन्होंने कहा यही मेरा जाना हो गया जाओ अच्छी तरह पूजा करना अच्छा बहुत अच्छा तुम लोगों का कल्याण होगा जगद्धात्री पूजा संपन्न हुई पूरे गांव को आमंत्रित किया गया उसी चावल से सब खर्च आदि निकल गया प्रतिमा विसर्जन के समय मां ने जगद्धात्री मूर्ति के कान में फिर कह दिया माँ जगाई अगले साल फिर से आना मैं तुम्हारे लिए पूरे साल भर सब तैयारी करके रखूँगी अगले साल माँ ने मुझसे कहा देखो तुम भी कुछ देना मेरी जगाई की पूजा होगी मैंने कहा मैं इतना झंझट नहीं सह सकती एक बार पूजा तो हो गई अब यह झंझट क्यों इसकी कोई ज़रूरत नहीं मुझसे अब नहीं होगा रात में सपने में देखती हूं कि वे तीनों हाजिर हैं बाप रे बाप वह सब याद पड़ रहा है मैं वे तीन कौन माँ जगत तथा सखियां जया और विजया वे कहने लगी तो क्या हम लोग फिर चली जाए मैंने कहा तुम लोग कौन हो उन्होंने कहा मैं जगतधात्री हूँ मैंने कहा नहीं तुम लोग कहाँ जाओगी ना ना तुम लोग कहाँ जाओगी तुम लोग रहो तुम लोगों को जाने के लिए नहीं कहा